देवी भागवत नवम स्कंद नरकुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन साध्वी जो द्विज कु का अन्नता तथा उसके साथ गमन करता है पतिव्रत मरने के पश्चात वह कालमुत्र नामक अत्यंत दुर्गम नरक में जाता है इसके बाद रोगी होता है एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है दो से प्रेम करने वाली को कुलटा कहते हैं तीन से संबंध रखने वाली को धर्मिणी कहते हैं चार के पास जाने वाली पुंसली मानी जाती है पांच के साथ गमन करने वाली स्त्री को वेश्या संज्ञा होती है छह पति बनाने वाली पुंगी कहलाती है इससे अधिक सात आठ तथा चाहे जितने पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावेश कहते हैं जो दिश कुल्टा घर्षणी पुंचली पुंगी वेश्या अथवा महावेश्या के साथ गमन करता है वह मत्स्योज नामक नरक में जाता है यह निश्चित है कुल्टा गामी 100 वर्षों तक घर्षणीगामी गामी 400 वर्षों तक पुंचलीगामी गामी 600 वर्षों तक वेश्या गामी 800 वर्षों तक पुंजी गामी 1000 वर्षों तक तथा महावेशगामी कामुक मानव इस दस गुने वर्षों तक इस मस्योद नरक में वास करता है यमदूत उस पर प्रहार करते हैं फिर कुल्टागामी, तित्तिर, धृष्टागामी कौवा पुंसलीगामी कोयल वेश्यागामी, श्रृंगाल पुंगीगामी सुअर तथा महावेश्यागामी सेमल का वृक्ष होकर सात जन्मों तक पाप का फल भोगते हैं जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अंध अरुणुन्तुद नामक नरक में जाता है जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है इसके बाद वह उदर रोग से पीड़ित मानव होता है फिर गुलम रोगी काना और दंतहीन होता है जो अपनी कन्या का वागदान करके किसी दूसरे वर के साथ उसका विवाह करता है वह पाँच कुंड नामक नरक में स्थान पाता है पाँच ही उसे भोजन के लिए मिलता है साथ भी इससे द्रव्य लेने वाला व्यक्ति पाँच वेस्ट नामक नरक में निवास करता है शयन करने के लिए उसे बाणों की सैया मिलती है मेरे दूतों की मार भी खानी पड़ती है जो कुतर्क द्वारा ब्राह्मण को चुप करा देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण काँपता है वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में वास करता है जो स्त्री क्रोध भरे बुख से रोस बरो अपने पति को देखती तथा कटु वचन कहती है वह उल्कामुख नामक नरक में जाती है मेरे दूत डंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं इसके बाद मनुष्योनि में आकर वह विधवा तथा रोगिनी होती है वेश्या को वेधन कुंड में पुंगी को दंडताड़न कुंड में महावेश्या को जल जलरंध्र कुंड में कुल्टा को देहचूर्ण कुंड में त्वरणी को दलन कुंड में तथा धिष्ठा को शोषण कुंड में यातना भोगने के लिए निवास करना पड़ता है मेरे दूत उन पर प्रहार करते हैं साध्वी ये पापनी स्त्रियाँ विष्ठा मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएँ खाकर निरंतर कष्ट भोगती हैं जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी सपत खाता है वह नामक नरक में जाता है हाथ में गंगाजल तथा तो सालक ग्राम की प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वालामुख नरक का भी भागी होता है जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता देव मंदिर में जाकर या गौ और ब्राह्मणों को छू वचनबद्ध होता और फिर उसका पालन नहीं करता उसे भी ज्वालामुख नरक की प्राप्ति होती है